स्वामी विज्ञानानंद चिंतन स्वामी विश्वकर्मानंद श्री रामकृष्ण की असीम कृपा से बाल्यकाल से ही मैं धार्मिक स्वभाव का था मेरा नाम मारुति होने के कारण मुझमें आजन्म ब्रह्मचर्यव्रत व्रत पालन करने की बड़ी इच्छा थी ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण प्रतिदिन नियमित रूप से संध्या दी करता था तथा सब कुछ त्याग कर ईश्वर लाभ के लिए तीव्र तपस्या करने की बहुत इच्छा होती थी पर तपस्या का अर्थ तो जानता नहीं था अतः इधर उधर लोगों से पूछता रहता था पर इस विषय में कोई भी पथ प्रदर्शक नहीं मिल पाया था अंततः सोचा कि गायत्री मंत्र तो मिला है इसका पुनस्चरण करने से क्या हानि है पर इस विषय में भी पथ दिखाने वाला कोई नहीं मिला अंत में आनंदाश्रम प्रकाशित गायत्री पुनस्रण पद्धति नामक एक पुस्तक मिली इसे लेकर काशी चला गया काशी में तपस्या रत मेरे एक संबंधी थे उनसे अपने मन की बात कहने पर उन्होंने मुझे हतोत्साहित की ही किया मैंने सुना था कि सिद्ध गुरु से मंत्र प्राप्त कर उसका जप करने से विशेष लाभ होता है पर ऐसा गुरु कैसे मिले और सदगुरु को पहचानूंगा भी कैसे श्री रामकृष्ण की जीवनी को थोड़ा बहुत बढ़ा था और उनके प्रति कुछ आकृष्ट भी हुआ था इसलिए बीच बीच में श्री ठाकुर के दर्शनों के लिए काशी स्थित अद्वैत आश्रम जाया करता था वहाँ एक दिन एक साधु से पता चला कि पूज्यपाल स्वामी विज्ञानानंद महाराज श्री ठाकुर के शिष्य हैं और इलाहाबाद में रहते हैं सोचा कि श्री ठाकुर के एक अंतरंग शिष्य जब इतने निकट हैं तो एक बार अपनी समस्या उन्हें बताना अच्छा होगा पर मैंने यह सोचा कि अचानक वहाँ जाना उचित नहीं होगा अतः मैंने उन्हें पत्र लिखा पर आठ दस दिनों में भी कोई उत्तर नहीं आया और मन उदास हो गया निस्सहाय हो बाबा विश्वनाथ से व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा इस समय एक दिन काल भैरव मंदिर में रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी से भेंट हुई उन्होंने बताया कि पूज्यपात स्वामी विज्ञानंद जी महाराज इलाहाबाद में नहीं थे रंगून गए थे और अब इलाहाबाद लौटे हैं यह समाचार सुनकर मुझमें पुनः आशा का संचार हुआ और तत्काल इलाहाबाद जाने का निर्णय कर मैं सन उन्नीस के 31 दिसंबर को अचानक मुठ्ठीगंज आश्रम पहुंच गया आश्रम का दरवाज़ा खुला था पर उस पर एक पर्दा था संभवतः उस समय महाराज बैठक खाने वाले कमरे में ही थे उनका आदेश रहा हो या मेरे सूटकेस की आवाज़ के कारण शैलेश महाराज ने बाहर आकर मेरा परिचय और मेरे आने का कारण पूछा मैंने कहा मैं बंबई में रहता हूं और वहाँ के रामकृष्ण आश्रम के महंत स्वामी विश्वानंद महाराज से परिचित हूं। यहाँ महाराज का दर्शन करने आया हूं। श्री ठाकुर की अपार लीला थैले महाराज मेरा कथन ठीक समझ नहीं पाए उन्होंने महाराज को कहा इसे स्वामी विश्वानंद ने आपके पास दीक्षा के लिए भेजा है व्यक्ति को देख ही महाराज उसके भीतर क्या है यह समझ जाते थे संभवतः इसीलिए मुझसे कुछ भी पूछे बगैर उन्होंने उसी समय आदेश दिया उसे स्नान करके खुले बदन श्री ठाकुर घर में आने को कहो उस समय बहुत ठंड भी थी और फिर ठंडे जल से स्नान जो हो स्नान करके श्री श्री ठाकुर घर में गया जानकारी न होने के कारण पूजा के कुछ लिए फूल फल या दक्षिणा आदि कुछ भी नहीं ले गया था वहाँ देखा मेरे लिए एक पात्र में कुछ ताज़े फूल रखे हुए थे महाराज के आज्ञा आज्ञानुसार उनमें से ही कुछ फूल श्री ठाकुर और सीमा को अर्पण करके प्रणाम किया और इसके बाद मेरी दीक्षा हो गई मैं दीक्षा लेने के लिए इलाहाबाद नहीं गया था और मेरा मन भी दीक्षा के लिए तैयार नहीं था ये सारी घटनाएं अनायास यंत्र चालीस सी हो गई दीक्षा के बाद मैं अपने निर्दिष्ट कमरे में आकर सोचने लगा इसी से क्या दीक्षा कहते हैं इसी को क्या दीक्षा कहते हैं मैंने तो सुना था कि कई लोगों को मंत्र प्राप्ति के साथ ही साथ भावावस्था होती है पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ इससे मन बड़ा उदास हो गया सोचा मैं अभागा हूँ जिसका जैसा भाग्य ऐसा सोचते हुए कुछ समय बैठे रहा अचानक मन में विचार उठा कि जो मंत्र मिला है उसका जप करके देखा जाए ना ऐसे बैठे रहने से क्या लाभ महाराज के निर्देशानुसार जप और ध्यान करने लगा पर यह कैसी अद्भुत लीला थोड़ा सा जब करते ही मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भर गया और ऐसी स्थिति हो गई कि जब करना असंभव हो गया तब सोचा मंत्र में अवश्य शक्ति है मन भी शांत हो गया कुछ तो देर बाद महाराज ने मुझे बुलाकर कहा तुम्हारा काम हो गया है अब तुम जा सकते हो इस पर मैंने सोचा कि बड़े भाग्य से ऐसे स्थान में आ पाया हूँ अतः कम से कम तीन रात यहाँ रहना चाहिए इसलिए महाराज से मैंने कहा मेरी कहाँ मेरी यहाँ तीन रात निवास करने की इच्छा है कृपया अनुमति दें महाराज ने कहा तुम रह सकते हो पर यहाँ भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं हो सकेगी इसके लिए तुम्हें और कोई उपाय करना होगा मैंने कहा इसकी कोई चिंता नहीं है मैं सब ठीक कर लूँगा लेकिन मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा उन्होंने एक हिंदुस्तानी ब्राह्मण के होटल में मेरे भोजन की व्यवस्था कर दी उस समय खाने पीने के बारे में मेरा कट्टर दक्षिणी ब्राह्मण का सा विचार था इसीलिए संभवतः उन्होंने यह व्यवस्था की थी लेखक स्वामी महाराष्ट्रियन थे संध्या को आश्रम में अनेक भक्त इकट्ठा होते थे जो अधिकांश बंगाली थे और बंगाली में बातचीत करते थे उस समय मैं बंगाली नहीं जानता था और इसलिए एक किनारे बैठा रहता था किंतु आश्चर्य की बात यह है कि उनके पास बैठने से ही मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भर उठता था मैं ध्यानस्थ हो जाता और मन की सारी दुश्चिंताएँ और बुरे विचार दूर हो जाते मैंने यह कई बार अनुभव किया है कि उनके पास जाते ही मन मानो एक आनंद लोक में चला गया है वहाँ पुरुषों के संग का प्रभाव अतुलनीय है महाराज को प्रणाम कर सभी के बाहर आने पर मैं एक भक्त के साथ बातचीत कर रहा था उन्होंने बताया कि प्रतिदिन भक्त महाराज के दर्शन करने सायंकाल के समय आते हैं अन्य समय उनके दर्शन प्राय नहीं होते मैंने सोचा कि बड़े भाग्य से ऐसे महापुरुष के पास आ गया हूँ रोज़ शाम को उनका दर्शन होगा अब और कहीं नहीं जाना चाहिए पर आश्रम में तो तीन दिन रहने की ही अनुमति है अब क्या करूँ दारागंज में कुछ महाराष्ट्रीय पंडे रहते हैं सौभाग्य से एक पंडे के घर में रहने का इंतजाम हो गया वहीं से रोज शाम को महाराज के दर्शनों के लिए जाता था त्रिवेणी संगम दारागंज के निकट है इसलिए रोज़ सुबह त्रिवेणी में स्नान करके जथा साध्य जपा करता था दिन को वहीं भोजन करके संध्या को महाराज के पास जाता था प्रतिदिन कुछ फल मिठाई ले जाता था कुछ दिन बाद एक दिन महाराज ने मुझे बैगन के पकौड़े लाने को कहा मैं अच्छी दुकान के गरम गरम पकोड़े बनवा कर महाराज के लिए पास ले गया उस समय बहुत ठंड होते हुए भी पकोड़े गरम गरम थे महाराज ने आनंद के साथ खाए और दूसरों को भी दिए और कहा खाओ अभी भी गरम है यह महाराज को अच्छा लगा है यह सोचकर मैं दूसरे दिन और अधिक ले गया महाराज ने आनंद के साथ खाए और सबको खाने को दिए बाद में मेरे जाने पर कहा मैंने एक दिन बैगन के पकौड़े लाने को कहा था तो क्या रोज लाना चाहिए पर महाराज प्रसन्न थे उनकी कोई आवश्यकता या इच्छाएं नहीं थी पर फिर भी हमारे कल्याण के लिए महाराज दया करके कुछ सेवा करवा लेते थे अब उन्हीं घटनाओं का ध्यान कर उनकी अहेतुकी कृपा का अनुभव करता हूँ एक बार पौष संक्रांति होने के कारण मैं तिल के लड्डू उनके लिए ले गया उन्हें देख उन्होंने बेड़ी को बुलाया और कहा दांत चले गए हैं और खाने का मज़ा भी चला गया है सब हंसने लगे बाद में उन्होंने बेड़ी से उन लड्डुओं को हमाम दस्ते में अच्छी तरह कूट कर देने को कहा और मुझे कहा मैंने मलाई के लड्डू लाने को कहा था और तुम ले आए तिल के लड्डू मैंने बाजार से जल्दी से मलाई के लड्डू लाकर महाराज के सामने रखे और वे प्रसन्न हुए एक बार एक पैकेट में पेक ताल खजूर ले गया था महाराज प्रसन्न हुए और भेड़ी से कहा रोज़ सुबह चाय के समय कुछ मुझे देना एक दिन बहुत बड़े बड़े बताशे ले गया महाराज ने बेड़ी से कहा ये खूब बड़े बताशे हैं रोज़ चाय के समय एक देना इस प्रकार कुछ दिन आनंद से बीते एक दिन बंबई से अचानक तार आया मुझे किसी आवश्यक काम के लिए बम्बई जाना होगा मैंने यह समाचार महाराज को दिया उन्होंने स्वयं रेलवे टाइम टेबल देख दूसरे दिन की रेल में जाना ठीक कर दिया मुझे कहा मुझे एक बाईस इंच का स्वेटर कोट चाहिए तुम बम्बई से भेज देना दूसरे दिन सुबह किले का एक गुच्छा पैकेट में पैक खजूर जलेबी इत्यादि ले गया महाराज ने कहा इतनी चीज़ें क्यों लाए हो मैंने कहा आपके साथ पता नहीं और कब भेंट होगी इसलिए ले आया बंबई से महाराज का स्वेटर कोट भेज दिया उन्होंने पत्र द्वारा सूचित किया श्री दुर्गा शरणम श्री रामकृष्ण मठ मुठीगंज अलाहाबाद यूपी डेटेड फर्स्ट फेबरवरी थर्टी सेवन माई डियर जोशी जी रिसीव्ड विथ थैंक्स योर स्वेटर कोट इट इज वेरी नाइस एंड इट हैज फिटेड मी ऑल राइट होप यू आर डूइंग क्वाइट वेल ऑल वेल हीयर विथ माई एससेस योर सिंसियरली स्वामी विज्ञानानंद अर्थात प्रिय जोशी जी स्वेटर कोट प्राप्त हुआ धन्यवाद वह बहुत अच्छा है और मुझे फिट बैठा है आशा है आप सकुशल हैं यहाँ सब कुशल हैं आशीर्वाद सहित आपका स्वामी विज्ञानंद बाद में अनेक कार्यों में रत रहने के कारण महाराज के पास और जाना नहीं हुआ अंत में जब कार्य के लिए हरिद्वार गया था तब महाराज के महासमाधि में लीन होने की खबर मिली बहुत दुख हुआ सोचा स्तुक्ष काम के कारण महाराज के संग से वंचित होना पड़ा छोड़ो यह काम और बंबई नहीं लौटूंगा संभव हुआ तो रामकृष्ण मिशन में योगदान दूंगा, यदि यह न हो सके तो तपस्या में बाकी जीवन बिताऊँगा हरिद्वार का काम किसी तरह समाप्त करके सीधे बेलूर मठ पहुँचा उम्र अधिक होने के कारण मिशन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली अंततः महाराज के अमोग आशीर्वाद से असंभव संभव हो गया और मुझे मिशन में प्रवेश की अनुमति मिल गई अब मैं रामकृष्ण संघ का एक सन्यासी हूँ महाराज की पुण्य स्मृति ही मेरे आध्यात्मिक जीवन का परम संबल है